मैं को कोई भी अर्थ अभी मत दो ओनली फाइव मिनट्स मैं के आगे जाओ ही मत ओनली फाइव मिनट्स क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स मैं के आगे जाने में मैं मैं मैं मैं आज तक ये ब्रह्मांडी नहीं हुआ तो प्रॉब्लम कहां से होगी मैं मैं अरे मैं मीन्स उसको आप कुछ भी बोले तो वो व्यक्त हो जाएगा मैं को कुछ भी बोले तो क्या हो जाएगा और मैं अव्यक्त हूं मैं अव्यक्त हूं मैं को अव्यक्त भी आप बोले तो व्यक्त हो जाएगा इसलिए मैं को कोई अर्थ लगाओ ही मत बस मैं मैं मैं मैं न कोई अमित है ना कोई वेणुगोपाल है न मैसूर है न इंडिया है न ब्रह्मांड है मैं मैं और ये मेरी वॉइस नहीं है ये आपका अंतर्यामी बोल रहा है बोल यहां से रहा है बात अलग है लेकिन ये आपका अंतर्यामी बोल रहा है